गौर हरि गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री मदन मोहन लाल की जय श्री गोकुलचंद्र की जय गौर श्रीनताय गौरहिव नमो पुराण पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष पर धाम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहंबराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थानम से ज्ञाजलिशलाकया चुन्मीत ये नो तस्म श्रीगुवे नम अनर्पित चरीम चरात्कुणयावतीर्णकल सामपयत मुन्नतोज्ज्वलरसक्तिश्रि हरिपुरटसुंदरदीता सदा हृदय कंद स्फुत वह शचीनंदन जयतां सुरतरपंगो मौमती मत्सर्वस्वपदुज श्रीराधामदनौ नारायण नमस्कृत नरम चरोत्म देवीं सरस्वती व्या तत् जयम्वांछाकृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पावभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे दया बुलवृंदावन बेहरि परम श्रीमदुगीत श्री ये इक्कीस दशमी स्कंध का इक्कीसवाध्याय एकोनवीशी ट्वेंटी वन श्री सुखदेव जी प्रियागणों के द्वारा जो वेणु माधुरी का स्मरण किया जा रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं और हम पिछले प्रकरण में ये बतलाए कि श्री किशोरी जी के द्वारा सिखाए हुए ये सुखदेव हैं कहीं कहीं वादरायण उवाच वादरायणी उवाच ये पाठ है वादरायण का तात्पर्य भी है कि वदर माने श्री बदर बदरकाश्रम धाम जो परम दिव्य तपोभूमि है उस तपोभूमि में जिनका निवास है और तप करने के बाद में श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के कृष्ण ही उनके पास में शुभदेव के रूप में प्रकट हुए इसलिए वादरायणी कृष्ण ही है वदर वदर माने तपमयी भूमि और उसमें आयन माने जिनका निवास है और उन वादरायण के पुत्र हुए वादरायणी और वादरायणी जो हैं वो वादरायणी का मतलब है श्री कृष्ण तप करने के बाद में श्री कृष्ण ने उनके ऊपर जो कृपा की कृष्ण ने ही अपने आप को ही उनको पुत्र रूप में प्रदान किया और श्री जी कृष्ण के ही स्वरूप होकर के विराजमान ये वादरायणी शब्द का अर्थ है अच्छा और श्री शुक उवाचक इसको यदि हम कहें तो इसमें रसिकों ने श्री शुक शब्द का अर्थ किया श्री माने श्री किशोरी जो उनका उनके द्वारा सिखाई पढ़ाए हुए जो शुक्रेव हैं वे शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं और सु कैसे हैं श्री श्रीमानी शोभा से युक्त अर्थात मधुर आलाप रूपी जो शोभा है उससे युक्त है मधुर आलाप श्री शब्द का तात्पर्य है शोभा और शोभा का मतलब है कि इनमें मधुर आलाप करने की शोभा जो है वो विराजमान मतलब योग्य श्री अब शु। सु सु का तात्पर्य है अति मधुर रसिक होकर के जो विराजमान है सु और कम आने कथन करने वाले शोभन कथन करने वाले श्री सुक् का, का तात्पर्य है कि जो परम सुंदर कथन करने वाले हैं और देव देव का तात्पर्य है कि लीला का वर्णन करने में भी जो परम परम कुशल होकर के विराजमान है ये एक एक अक्षर उसके एक एक अक्षर का अर्थ कहीं रस को निका है इन्होंने रामनारायण जी, जी जो हैं वो रामनारायण जी ने श्री शुक्र उवाच इसका एक एक अक्षर कर दिया श्री मन जो परम शोभा से युक्त होकर के विराजमान मधुर आलाप शोभन रूप में आलाप और जिनमें काव्य वर्णन करने की जो स्किल है वो विराजमान है काव्य की जो प्रतिभा है वो उनमें विराजमान है ऐसे शुभदेव जी उसका गायन करें श्री वेणुगीत की टीका में वल्लवाचार्य जी की टीका की बड़ी प्रसिद्धि है बल्लभाचार्य जी की टीका वेणुगीत के ऊपर श्री बल्लभाचार्य जी की सुबोध नहीं वो बहुत माने विद्वानों में उसको बड़ा आदर दिया गया उसका कारण ये है कि उसमें कई जगह उन्होंने एक एक शब्द जो हैं उन शब्दों के तात्पर्य को और उसके पूरे प्रकरण को उन्होंने कहीं निरोध में उसकी स्थापना की है निरोध का तात्पर्य है कि मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर भगवान का शासन होना नुर, का सीधा सीधा अर्थ होता है शब्दार्थ निरोध का होता है जेल का सीधा सीधा अर्थ है जेल मैंने जैसे कहते ना नु, उसको निरुद्ध कर दिया वो अंडर अरेस्ट जैसे है तो वो उस अर्थ में तो अब यहां पर निरोधकार से क्या होगा मैंने श्री कृष्ण के रूप गुण माधुरी में व्यक्ति की पूरा मन इंद्री प्राण ये सब उसके अरेस्ट हो गए सीधा सीधा अर्थ है और वो तात्पर्य उनका बल्लवाचार्य जी का कहीं कहीं यही है तात्पर्य यही है कि मैंने हमारी इंद्री मन प्राण इन सबों को सबों के ऊपर श्री कृष्ण का शासन हो जाए और कृष्ण जो हैं उनसे ही वो अनुशासित होकर के गवर्ण होकर के वो विराजमान हो उसका नाम निरोध है और श्रीमद् भागवत में जो निरोध निरोध मुक्ति नहीं। हाँ, है। और आश्रय ये हाँ बल्भाचार्य जी दशम स्कंध को निरोध लीला कहते हैं और श्रीहर स्वामी ने दशम स्कंध को आश्रय लीला का आश्रय श्रीहर स्वामी तो आश्रय बताती हैं और बल्वाचार्य जी उसको निरोध कहते हैं कहीं पंत दोनों का तात्पर्य कहीं कहीं है हाँ हाँ श्रेय स्वामी ने विश्व सर्ग विसर्गा नव लक्षण लक्षित श्री कृष्णाक्षम परमधाम जगत धाम नामे तत्त नव लक्षणों से लक्षित श्री कृष्ण ये दशम स्कंध की टीका में दशमस्क के प्रारंभ में श्रेय स्वामी का ये श्लोक है और उसमें ये बतला रहे हैं कि आश्रय लीला का हम यहां पर वर्णन करें तो अब श्री बल्लवाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही के यहां के पहले जो दो श्लोक हैं यह हम टीका कराए थे इनकी इनका व्याख्या कराए थे परंतु तो उनको कहीं हम रिकलेक्ट कर रहे हैं कि प्रथम श्लोक जो है इथम श्रा स्वच्छ जलम इसमें तो श्री कृष्ण का प्रवेश का वर्णन किया गया है विभन्दावन में प्रविष्ट हुए अच्छा दूसरा जो श्लोक है इसमें उनके कूजन का वर्णन है उनका उ, उन्होंने वंशी बजाई तो प्लेइंग फ्लूट जो है वो, वो उसका वर्णन है <laughs> वो उसमें वंशी बजाना जो है उसका वर्णन है तो कूजन अच्छा ये कूजन जो है वो कूजन एक तरह का ये मन में जो अपूर्व आस्वाद है उस आस्वाद के श्रीस्वी विश्व चतुर्थी जी ने कहा कि वो आस्वादन के शीतकार के रूप में वो प्रकट हुआ है वो जैसे बिल्कुल एक शीतकार के रूप में उसको प्रकट माने आनंद जब रैलिशमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें जैसे ये ये जो आनंद आनंद जो है वो आनंद का शीतकार जो है वो शीतकार के रूप में उसको शाही तो नहीं कहेंगे उसको आ, आ, आ, आ, जैसे बेरा, बेरा में आह निकलती है ऐसे आनंद में जो शीतकार है उसको उस रूप में उसको कहेंगे तो आनंदीत तो पूजन जो है वो पूजन का मतलब है कि वो हृदय में जो श्यामसुंदर का वृंदावन का दर्शन करके वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन किया और किशोर जी का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में जो आनंद आया वह आनंद ही प्लेजर ही कहीं उनके मुख से शीतकाल के रूप में कहीं प्रकट हो गया तो चुकुज ये चुकुज जो है वो चुकुज का तात्पर्य है कुकना तो जैसे कोयल जो है वो कहीं हृदय में कोई भाव देख करके वो कूक उठती है ऐसे ही यहाँ पर वो हृदय में जो भाव है वो ही कहीं चुकूजेण श्री श्याम सुंदर ने वो वो शीतकार के रूप में आनंद जो है वो आनंद शीतकार के रूप में वो कहीं प्रकट बल्लाचार्य जी की कारका है कि प्रवेश कूजने तासम उद्बोधन निरूपते उद्बोधाय निरूपित तद्गुणेश प्रसक्ता ही तदाशक्ता भवंती ही बोले श्री कृष्ण के गुणों में जो आसक्तें हैं वे आसक्त जन ही उसका वर्णन करती है तो इथम शरत ये प्रवेश लीला है और कुष्मित बनराज ये उनकी कूजल लीला है और तदा सकता ही तद गुणेशु प्रसकता मान जो कृष्ण के गुणों में आ सकते हैं वे ही कृष्ण के गुणों में गुणों का आप वर्णन करते जो आ सकते हैं वो ही गुणों का आप वर्णन करेंगे कुर्सी लीलो दीजिए दी? नहीं कुर्सी तो तदा सकता ही तदगुणेश प्रसक्ता भवन जो कृष्ण में आ सकते हैं वे आ सकते ही उनके गुणों में परम परम प्रसक्त होकर के विराजमान होती है उबर, उबर अब जहां भी आसक्ति होती है जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जहां भी आसक्ति होती है वहां समानशील व्यक्तियों के सामने उसका वर्णन करने लग जाती है तो श्री प्रिया जी जो है वो प्रिया जी अपनी सखियों के सामने उसका वर्णन स्वाभाविक रूप में करने लग जाती हैं तो तस्या तो अयम स्वभाव यह समानशीलेश स्व सर्वस्वतम प्रभुचरित व्यक्ति करोति थी ये परम गोपनीय है रस जो है वो रस परम परम गोपनीय है और रस अपने आप आस्वादन किया गया है परंतु तो उस आस्वादन को कहीं बिना रहा नहीं जाता है एक बड़ी सुंदर बात कहती थी बाबा कि सह आ, सहचरी कभी भी लीला का गायन के बिना नहीं रह सकती है ये, ये एक विशेषता है कि सहजरी लीला का गायन के, के बिना रह नहीं सकती है वो वो जब लीला, लीला का दर्शन करेगी तो उसके हृदय में इतनी आनंद का बाढ़ आएगी कि वो उसका वर्णन के बिना नहीं रह सकेगी और वर्णन करने पर वो कहीं ना कहीं बाहर उसको वो प्रकट हो जाएगा वो कहीं ना कहीं वो बाहर वो प्रकट हो जाएगा तो जैसे फ्लड आता है तो वो अपने आप जैसे सामने, सामने प्रकट हो जाता है ऐसे ही वो सहचरी के हृदय में जो आनंद आनंद है वो कहीं ना कहीं उसके वर्णन करने में सामने प्रकट हो जाता है और इसके लिए वो एरी माई और एरी सखी ये संबोधन जो है वो संबोधन निरूपण करते हैं तो ये संबोधन कर जो है वो मन जो आनंद उसने लिया है उस आनंद को वह स्वयं दूसरों को दूसरों के सामने वर्णन करती हुई विराजमान होगी तो तो वो आनंद जो है वो वो सखी रह नहीं सकती है उस आनंद का वर्णन किए बिना तो ये प्रेम का एक स्वभाव है कि समान शीलों में वर्णन किया जाता है अब इसमें बल्लाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रज गोपी यद्यपि घर में बैठी हैं परंतु दिन की लीला घर में बैठे हुए भी उनको प्रेम के कारण अनुभूत हो जाती है ये वहाँ दिन, दिन की लीलाओं में भी सम्मिलित नहीं हैं। श्री प्रियागण रात की लीलाओं में सम्मिलित हैं और सखागण दिन की लीलाओं में सम्मिलित हैं परंतु सखागण रात की लीला का गायन कर सकते हैं और प्रियागण जो हैं वो भगवत कृपा बल पर कहीं दिन की जो लीला है वो वो भी दूर है उस लीला का भी वर्णन कर सकती हैं माने रिमोट भी है और वो लीला उनके सामने भी नहीं है परंतु रिमोट रिमोट एरिया में होने वाली उस लीला का भी वे अब गायन कर सकने में समर्थ हैं और इसमें कारण जो है वो भगवत कृपा है क्योंकि वे प्रेम दोनों के दोनों अत्यंत अत्यंत प्रेम में डूबे हुए हैं सखागण भी डूबे हुए हैं और सखीगण भी डूबे हुए हैं इसलिए कभी जो प्रिय नर्म सखा हर एक सखा नहीं केवल प्रिय नर्म सखा वे रासलीला का भी आस्वादन करने का किंचित अधिकार रखते हैं बाहर रहकर के क्योंकि उनमें वो भाव सामग्री विराजमान है और प्रिया इनको तो कोई अधिकार मान परेशानी है ही नहीं क्योंकि सक्षरस श्रृंगारस का मित्र रस है और मित्र होने के कारण ये उसका विशेष रूप से आस्वादन कर सकती है <laughs> तो तो आप बिल्कुल बिल्कुल देख देख देख स्पष्ट भी सकते, में दर्शन दर्शन दर्शन नहीं, अच्छा वो इसमें पर यही कह रहे हैं कि ये, है ये स्वामीन्य आपी बने दिवाकृत लीलां भगवत अनुभवेन अनुभावेन हृदय अनुभूय गायंती भगवत कृपा के बल पर इन प्रियागणों को दिन की दूर होने वाली लीला दिन की लीला और वो भी दूर होने वाली लीला इनको अपने आप पता है उसका गायन करने में ये समर्थ हो जाती है और श्री सुखदेव जी भगवत कृपा के बल पर प्रियाओं के हृदय में जो भाव है उसका ही श्री सुखदेव जी गायन कर सकने में भी समर्थ हो जाती हैं ये ये सुखदेव जी की विशेषता है प्रिय नर्म साखाओं की एक विशेषता है कि भगवत कृपा के द्वारा ये ये एक विशेषता की बात बताई इन्होंने कि वेणुगीत का आस्वादन प्रिय नर्म सखा भी कर सकते हैं हर एक सखा नहीं कर सकते हैं बल्भाचार्य जी ने और उसमें बल्भाचार्य जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रिय नर्म सखाओं को श्री कृष्ण अपने अनुग्रह के द्वारा कहीं मधुर लीला में भी उनको प्रवेश करा सकते हैं जैसे वस्त्रहरण करने के लिए कृष्ण पधारे अब वो एकदम अंतरंग लीला है पंत वस्त्रहरण करते समय श्री कृष्ण का कृष्ण के साथ में सखा भी है अब यहाँ पर एक बात बड़ी आ, मार्मिक है कि सखाओं की वस्त्रहरण करते समय कृष्ण तो गोपियों की वस्त्रहरण कर रहे हैं पंत सखा जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनकी गोपियों के साथ में उनको कोई लेना देना नहीं है वे उनके हृदय में यह भावना है कि देखते आज कन्हैया क्या ऊधम करता है कन्हैया के ऊधम में उनका अभिनिवेश है क्योंकि वे सखाए हैं इसलिए कन्हहा कन्हैया के ऊधम में उनका अभ्निवेश है उनका कन्हैया का श्री प्रयागणों के प्रति जो प्रीति है उस प्रीति में हम कैसे सहायक होकर के विराजमान हैं ये अभिनिवेश है तो माने सखाओं की प्रीति मुक्षता कृष्ण के साथ में और उस कृष्ण के सहायक होकर के वे प्रयागरण के साथ में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें यदि हम कहीं सहायक हो सकते हैं तो कृष्ण की सुख को बढ़ाने में उनकी प्रवृत्ति है उनका सीधा गोपियों के साथ में कोई संबंध नहीं है पुरुष जाति होते हुए गोपियों के साथ में कोई संबंध नहीं है तो उनमें स्त्री भाव विराजमान है ये बल्लाचार्य जी स्त्री भाव की जो बात है वो विशेष रूप से कहते हैं कि उन सखाओं में स्त्री भाव विशेष बराजमान है जी की इसीलिए माने बेल गीत की जो टीका है उसका बड़ा आ, आ, बड़ी उसका आदर है और उसको बड़ा सम्मान दिया गया क्योंकि उसमें सखा भी कहीं स्त्री भाव को प्राप्त करके और कन्हैया कृष्ण मित्र जैसे प्रियाओं के साथ में प्रीति रख रहा है उसमें हम कैसे सहायक होकर के विराजमान हो जाए इस, इसलिए वे विराजमान है और उनका अपना सीधा सीधा सखियों के साथ में कोई संबंध नहीं है कहीं को, कोई संबंध नहीं ये कृष्णा शख्त जी ने ये भाव प्रकट किया आ, कि श्याम सुंदर जब वस्त्रहरण लीना में साथ साथ आए और सखागण भी विराजमान है परन्तु वे गोपिका के सौंदर्य का बिल्कुल दर्शन नहीं करेंगे उनके भाव का बिल्कुल दर्शन नहीं करेंगे उनका पूरा जो ध्यान रहेगा वो ध्यान रहेगा कि आज कन्हैया कौन सी लीला कर रहा है मित्र कौन सी लीला कर रहा है वो उस लीला में हम कन्हैया के कैसे सहायक होकर के बिराइमान इससे रसाभास बिल्कुल नहीं वहाँ पर उनकी सख हाँ उनकी सक्षपीति में प्रवृत्ति है और सक्षपीति में प्रवृत्ति होने के कारण वो रसाभास का प्रकरण वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता हाँ? आप लोग से के हाँ? तो लेकिन दिन दिन में मिलन होता है। नहीं, दिन में मिलन होता है वो है।, पर यहाँ पर है, ए, ए, है वो परंतु यहां पर जो वर्णन कर रहे हैं ना वेणुगीत का जो वर्णन कर रहे हैं वो काचित परोक्षम कृष्ण में वर्णन तीसरे श्लोक में आ गया है तीसरे श्लोक में कह रहे हैं तद ब्रजस्त्री आश्रुत वेणुगी स्मरोदय प्रेम से उत्पन्न होने वाला या प्रेम को उदित करने वाला या प्रेम को बढ़ाने वाला तीन तरह से अर्थ किए प्रेम से जिसका जन्म हुआ जो प्रेम को जन्म देने वाला है और जो प्रेम को बढ़ाने वाला है ये स्मरोदाम के तीन अर्थ किए स्मर से उदित स्मर का उदय करने वाला और स्मर को उदय माने आगे बढ़ाने वाला वो जो बेणगी उस बेणुगी को काचित कृष्ण से हो श्री कृष्ण के परोक्ष हैं माने ये अपने महलों में बैठी हुई हैं और वहां पर नहीं तो वो वर्णन कर रही वर्णन करने में वो समर्थ नहीं होती अब आसक्ति प्रेम वो प्रेमा पे हरणा करता उद्बोधनमणा करता नानिंद के नीचे। अब ये बात है एक बड़ी सुंदर बात की श्री कृष्ण कृपा के द्वारा ही तो आसक्ति हो सकती है और कृष्ण कृपा के द्वारा ही उसका उद्बोधन हो सकता है गायन मैंने कोई कृष्ण लीला का गायन करने के लिए बैठे तो न तो कृष्ण कृपा के बिना वो गायन कर सकता है और न कृष्ण कृपा के बिना उसमें प्रेम उत्पन्न हो सकता है तो आसक्ति भी जो उत्पन्न हुई वो भी कृष्ण कृपा के द्वारा हुई और उसका जो उद्बोधन हुआ उसका जो वर्णन है वो भी कृष्ण कृपा के द्वारा ही हुआ इन गोपिका गणों में बीज भाव विराजमान है मने जो काल के द्वारा या और किसी कारण के द्वारा नष्ट न हो उसको हम कहेंगे बीज हाँ बल्लवाचार्य ने बीज की परिभाषा दी है कि बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़ यन्नाप नश्यति उसको हम बीज कहते हैं जो के किसी विपरीत वस्तु का आने पर भी नष्ट नहीं होता है उसको बीज कहते कहती वो नष्ट नहीं होगा बहुत बढ़िया बात है। देखे ये तंत्र से ही लिया मालूम पड़ता है बल्लाचार्य जी ने भी ये पंक्ति जो है वो तंत्र से ही ली होगी और बीज जो है बीज का ही विस्तार है जितने भी जितने भी मंत्र हैं वे सब बीज के विस्तार हैं अब जैसे ओम कहा तो आ, उ, म। आ माने वासुदेव या कृष्ण म मा माने जीव और उ माने साधन भक्ति माने जीव को वासुदेव की श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही होगी जैसे ककार लकार ईकार चंद्रबिंदु अब ये श्री प्रिया लाल प्रेम इनकी प्राप्ति यही जीवन का परमपरम लक्ष्य है तो जो कामबीज है वो कामबीज अब कामबीज का ही विस्तार होगा श्री कृष्ण श्री और कृष्ण और श्री कृष्ण का जो विस्तार होगा वो होगा कौन कृष्ण बोल गोविंद कौन गोविंद फिर तो वह गोपी जन तो जो आ, ककार है उस ककार और लकार लकार राधानी कारमाने श्री कृष्ण और ई कारमा ने प्रेम और चंद्रबिंदु माने उनके आ, उनके सारा विलास माने सखीगणों के साथ में उनका विलास अब इसका ही जो विस्तार है वो विस्तार ही कहीं आगे आ, प्रकट हो जाएगा उनके रूप में माने वो पूरे आ, बीच के रूप में तो मंत्र बीज जो है वो बीज का ही विस्तार सर्वदा है आ, पूरा मंत्र जो है वह हमेशा बीज का विस्तार ही होता है तो तो दृढ़ जो बीज है वो बीज वो है जो कि मूल रूप में विराजमान है और जो दृढ़ होकर के विराजमान है अब बीज ही स्नेह होगा इसने ही आसक्ति होगा आसक्ति बेसन होगी बीजी माने जाए। बीजी माने जाए। प्रणा, प्रणा बीजी है हा बस एक ही हाँ, एक चीज है वो, वो बीज और उद्बोधन क्या है आसक्त सत्याम अपने भगवत अनुग्रहण तत्स्वरूप स्फूर्ति अब आसक्ति हो जाने के बाद में वो जो आसक्ति है वो आसक्ति कहीं प्रकट होगी वह कृष्ण की कृपा के द्वारा ही प्रकट होगी तो उद्बोधन जो है वो उद्बोधन देखिये सबके भीतर भाव होता है परंतु तो भाव को प्रकट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती कभी में हमें हम अंतर यही है भाव की दृष्टि से कभी के हृदय में जो भाव है वो हमारे हृदय में भी भाव है परंतु कभी उसको प्रकट कर सकता है हम प्रकट नहीं कर पाते हैं इतना ही अंतर है तो उद्बोधन करने की जो सामर्थ्य है वो भी श्री कृष्ण की ही दी हुई है भाव भी कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया और उद्बोधन करने की जो सामर्थ्य है वो भी कृष्ण की ही दी हुई है तो यहां पर जो उद्बोधन हुआ है वो उद्बोधन हुआ है कि ये बरापीडम नठम कारम ये जो है इसमें आसक्ति और उद्बोधन ये दोनों प्राप्त है श्री कृष्ण के प्रेम की भी प्राप्ति हो रही है और श्री कृष्ण उसका उद्बोधन करते हुए भी वर्णन कर रहे हैं अब श्री प्रिया जब मूर्छित हो गई जैसे यहां पर ये हुआ काचित परोक्षम तक वर्णितर तो स्मरण तक कृष्ण चेष्ट तम नाशकन वर्णन करना प्रारंभ किया परंतु तो प्रिया वर्णन नहीं कर सकी तो जहां वर्णन नहीं कर सकें वहां पर श्री सुखदेव जी केवल भाषा दे रहे हैं प्रिया के हृदय में जो भाव विराजमान है सखी के सखी सखी के हृदय के भाव को जान जाती है तो प्रिया के हृदय में जो भाव है उस भाव को श्री किशोरी जी श्री सुखदेव जी जान गए और श्री सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी उसको केवल भाषा मात्र दे रहे ये तत्वता अनुभव जो है ये वचन जो है वो किशोरी जी के हैं और उनको केवल मुख जो है वो श्री सुखदेव जी का है कि बरहापीडम नटप्रभु कर्णों कर्ण, कर्ण कारंभ ये बरहापीडम की बल्भाचार्य जी की टीका बड़ी सुंदर है इसमें वे कह रहे हैं कि वरहापीडम मयूर में जब रस का उद्बोध होता है तो वो अपने पंखों को फैला देता है जब तक उसमें रस छोटा छपा रहेगा तब तक तो वो पंखों को नहीं फैलाएगा और जब उसमें रस का उद्बोध हो जाएगा तब वो रस को फैला पंख को फैलाएगा और उसी समय वो अपने पंखों का त्याग करेगा नृत्य करते करते पंख फड़फड़ा करके वो अपने पंख का त्याग करेगा ऐसे ही श्री कृष्ण ने मयूर मुकुट धारण किया इसका मतलब है मयूर मुकुट उद्बुद्ध रस मयूर जैसे पंख को त्याग करता है ऐसे ही कृष्ण के हृदय में प्रियाओं के प्रति जब उद्बुद्ध रस हो गया तब उन्होंने मयूर पंख को धारण किया माने ये उद्बु, उद्बु, उद्बु, उद्बुद्ध रस रस जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है और तब उन्होंने मय, मयूर मुकुट जो है उसको धारण किया वहा पीड़ अब नटवर बपू ये नट शब्द जो है वो कहीं निषेध में है और वर्ग जो है वो संयोग में है मैंने एक काल में संयोग वियोग दोनों प्राप्त हो रहे हैं ये धर्म साहित्य और केवल ये माने संयोग इन दोनों से युक्त होकर के बिराजमान है एक तो ए, एक वर्माने संयोग और माने माने एक काल में उत्कंठा और संयोग दोनों हैं यदि भूख है और खाने की सामग्री नहीं है तो भूख कष्टकर हो जाएगी और यदि खाने की सामग्री है और भूख नहीं है तो भोजन भी कष्टकर हो जाएगा तो प्रेम की एक विशेषता है वृजगोपकरण के प्रेम की एक विशेषता है कि उसमें उत्कंठा और भू की सामग्री दोनों एक काल में रहती है और सर्वदा सर्वदा ये बनी रहेंगी इसलिए कभी भी तुष्टि नहीं होती है यहाँ पर तुष्टि पुष्टि क्षुदपायुन घासन ये जो बात कही गई उसमें भी विषयों से तुष्टि हो जाएगी परंतु कृष्ण लीला में कभी भी तुष्टि नहीं होगी और वो प्रेम सर्वदा सर्वदा बढ़ता ही रहेगा वो वहाँ पर जो थर्स्ट है जो हंगर है वो हंगर निरंतर निरंतर बनी रहेगी इसलिए भोग भोजन जो है वो भोजन का स्वाद भी निरंतर निरंतर बना रहेगा यदि भूख नहीं है और फिर भोजन है तो फिर उसका स्वाद नहीं रहेगा इसलिए नटवर्ग कहकर के एक काल में वियोग और सहयोग एक काल में उत्कंठा या प्यास और उसका ये दोनों एक काल में ही प्राप्त हो रहा है नटवर्ग नटवर्क अब कर्णो कर्णकार श्री श्याम सुंदर ने कर्णकार जो है वो कर्णकार धारण कर रखा है और माला धारण कर रखी है अब यहां पर एक बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही कि अरविंदम अशोकम चो नूतम च नव मालिका नीलोत्पलम च पंचयी थे पंच बाण से साय का। कामदेव के एक बार, एक बार हम लोग कहीं प्रश्न कर रहे थे प्रश्न आया था कामदेव के कौन कौन से पांच बाण है उसमें वो वो ये ये यहां पर आ गया है बलवाचर जी ने इसको दिया है कि अरविंद अशोक आम नवमल्लिका और नीलोत्पल ये कामदेव के पांच बाण है तो अरविंदम अशोकम चो नूतम च नवमाल का कर्णकारम च पंचयित है कहीं कर्णकार है कहीं नीलोत्पलम है ये दोनों पाठ है कहीं कर्णकार है और कहीं नीलोत्पल है ये कामदेव के पांच बाण हैं पुष्पवाण कहा जाता है ना कामदेव तो ये कामदेव के पांच बाण है और यहाँ पर कर्ण और को पकड़ करके कह रहे हैं कि शाम ने कान में पुटका कर्णकार रखा है मानो लो बाढ़ चला रहे हैं किशोरी जी के ऊपर <laughs> कर्ण्य कर्णकार कर्णकार जो है वो कर्णकार वो कामदेव के पांच बाणों में ए, एक पुष्प है और इसलिए वो मानो चला रहे तो अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमालिका नीलोत्म नीलोत्तम या कर्णकार पंच वाणस से साय का नहीं अरविंद अशोक नूत नूत माने आम आम की मंजरी आम मंजरी अरविंद अशोक नूत नूथ नूतमाने आम की मंजरी और नवमल्य और नीलोत्पल नीलोत्पल या कंडकार कणकार अरविंद हाँ। कमल मल्य हो गया नीरपल तो अलग नीरो नील कमल को कहेंगे हिंदी बार भी उस, इसीलिए उसको कहते है। ये कामदेव के पांच बाण नहीं अशोक ये ये ये आप जो, जो आप, सामने अशोक दिखते हुए नहीं है मैंने एक अशोक ऐसा भी है जिसमें फूल है हाँ ये माने वो अभी मान वो लंबे वाले जो अशोक आ रहे हैं वो वो वो नहीं, तो नहीं हाँ वो हाँ, अशोक नहीं है वो बस अशोक के नाम से वो कहीं प्रसिद्ध है अशोक नहीं है जो जो जो सीता में वो सब अच्छा अच्छा देख देख देखिए बढ़िया अशोक रही और वहां से अशोक का फूली गिरा था अशोक का फूल ही गिरा था तो वो अशोक का फूल जो गिरा अशोक तो है वो अशोक अलग है आशोक ये ये ये तो कोई माने विदेशी अंग्रेजी पेड़ है जो जिसको हम लगाते हैं माने तो आजकल अशोक का नाम थे घरों में लगाते कर्णकार जो है वो श्रृंगार उद्बोधक है क्यों कामदेव के बारों में उसकी एक गिनती है इसलिए वो श्रृंगार उद्बोधक है और प्रियाओं के हृदय में आ, कर्णो कर्णकार कहकर के मानो वो एक बा, ये बार चल है। अब ये इनको इनको ये, इनको ये इस तरह से हाँ मादन मोदन उच्चाटन सम्मोन मारण ये ये जो है हाँ मादन मोदन उच्चाटन सम्मोहन पूर और मारण एक एक एक-एक है वो, वो एक एक बाढ़ का ये, अच्छा। उन, उन, ये, ये प्रभाव है उनके ये प्रभाव है पांच फूलों के और उनमें एक एक बाढ़ का अब किस बाण का कौन सा प्रभाव है ये तो एग्जेक्टली मानी पांच का तो शायद इसी क्रम से होंगे हाँ हाँ तो ये ये, ये, ये इसी इसी क्रम से होंगे ये क्या वाह। बात है वाह वाह देख कितनी सुंदर सुंदर बातें मिल जाए शांत बासल मधुर यही पाकूल है अच्छा लाल लाल हो गया शिंगा मधुर रस और वो शांत हो गया और पीला हो गया सख् निल, बासिल हो जाएगा और शांत शांत शांत दास्य दास जो है वो दासी को ही होगा <laughs> वक्त भी माल रहा क्या शांत अच्छा तो कर्णयोग कर्ण कारम यहां पर कर्णयोग यह जो है माने संयोग और वियोग और इनमें कर्णकार माने रसोद रसोदोधक विराजमान है कर्णयो द्विवचन का प्रयोग इसको बल्भाचार्य बड़ा सुंदर पकड़ा कि दो कानों में एक फूल क्यों है कि कर्ण कहकर के, के करके श्री श्याम सुंदर भी इस कान से इस कान में इस कान से उस कान में माने प्रेम की जो उद्भोधकता है वो उद्बोधता उद्बोधकता के साथ साथ उत्कंठा और प्रेम वो ये मन बिरा मिलन ये दोनों एक साथ में है इसलिए एक साथ में एक ही फूल दोनों जगह नाच रहा है मन उत्कंठा जो है वो उत्कंठा विरह में भी है और मिलन में भी है कारण ये कर्णों कहकर के प्रेम में जो विरह मिलन या उत्कंठा और जो आस्वादन ये इनके बीच में जो आसक्ति है वो आसक्ति कर्णकार कर्णकार हो गया आसक्ति और कर्णयोग माने संयोग ये हो गए दोनों काम योग में आसक्ति विराजमान है बलराचर जी ने ये अर्थ बहुत बहुत किया किया कर्ण कर्णकार कहकर के सहयोग जो है उसमें ये श्रृंगार उद्बोध मन जो आसक्ति है वो आसक्ति ही कर्णकार के रूप में विराजमान कर्णों कर्ककार सक कनक कपिशम श्री श्याम ने तो कनक कपिश वस्त्र धारण कर रखा है और श्री प्रिया जो है वो प्रिया ऐसी मुक्त हो गई हैं कि मुक्त होकर के हो अन्य वस्त्रों की उनको परवाह नहीं है और केवल पीतांबर की ओर ही वे रूप से देख रही हैं। और कनक कह करके एक बात दिखाई कि कनक का एक स्वभाव होता है कि वो व्यामोह प्रदान करता है मोह प्रदान करता है इसलिए श्यामचुंद्र के पीतांबर को देख करके प्रिया जी मोहित हो गई जैसे सोना किसी को मोह प्रदान करता है ऐसे ही प्रियाजी के ठाकुर जी का जो पीतरंग का जो पीतांबर है वो पीतांबर श्री सुंदर को प्रियाओं के हृदय में एकदम मोह उत्पन्न करने वाला है और सब दूसरी वस्तुओं को भुला देने वाला है ये पी, पीला पीला जो कनक शब्द जो है वो कनक शब्द को उन्होंने पकड़ा कि सोना जैसे मोह प्रदान करता है ऐसे ही ये श्याम सुंदर का जो पीतांबर है वो अत्यंत अत्यंत मोह प्रदान करने वाला है और वही जयंती माने निश्चित रूप में जय जो है वो करने वाली रस को प्रकाशित करने वाली वो वही जयंती वही जयंती वही माने निश्चित रूप से जय माने प्रकाशन करने वाली जो माला है वो माला माने रस की प्रकाश का माला है वही जयंती कहने का मतलब है जो निश्चित रूप से रस को प्रकाशन करे अब रंधान बेणु अधर सुधाया, अब वेणु के जो सात छिद्र हैं उन सात छिद्रों को अधर सुधा से आप पूर्ण कर रहे हैं बेड़ के छिद्रों को अधर सुधा से पूर्ण कर रहे हैं अब सुधा तीन प्रकार की होती है इन्होंने तीन प्रकार की सुधा दिखाई एक सुधा है देवभोग्य माने देवता में स्वर्ग में जो अमृत है और दूसरा जो सुधा है वो सुधा है सर्वभोग्य माने विषय सुख और तीसरी जो सुखा सुधा है वो सुधा हो गई भगवत भोग्य देव भोगी को ही हम कह सकते हैं मोक्ष और सर्वभोग्य को हम कह सकते हैं विषय और भगवत भोगी भोगी जो सुधा है वो भगवत भोग सुधा ये ठाकुर जी की कृपा के द्वारा ही भक्ति इसको भक्ति है तो रंगदान बेणो अधर्षया तो भगवत भोग भोग्य जो सुधा है उसको आप बेणु को पान करा रहे अब जब पान कराना है तो पान कराने के लिए कोई पात्र चाहिए एकदम एकदम पान नहीं कराया जा सकता है पान करने के लिए कोई पात्र चाहिए तो वहां पर बेणू जो है वो बेणू के छिद्र जो है उनके द्वारा श्री कृष्ण अपने अधर सुधा का पान करा रहे हैं बेणू के छिद्रों के माध्यम से वेणु को अधर सुधा का पान करा रहे अच्छा कृष्ण के अधर जो हैं वो लोभ के प्रतीक भी हैं कहीं तंत्रम तांत्रिक परिचर्या में जहाँ कृष्ण का रूप वर्णन किया गया द्वादश स्कंध में वहाँ पर लोभ जो अधर जो है उनको लोभ का प्रतीक माना गया है लोभ भगवान के अधरों में विराजमान है तो ये अधर सुधया अब ये अधर और सुधा ये अधर कहकर के प्रियाजी का जो लोभ है वो लोभ कहीं सामने प्रकट हो गया ऐसी मुख्य सुधा जो है वो भगवत भोग्या ही है और उस भगवत भोग्य सुधा को श्री कृष्ण के माधुर्य का आप बेणु को पान करा रहे हैं वेणु है नाग और उस नाग को आप अपनी अधर सुधा से युक्त कर रहे वेणु हो गई नादबृंद और उस ना, वो नादब्रम्ह तब तक, तक अपूर्ण रहेगा जब तक के भक्ति उसमें नहीं आएगी इसलिए वेणु नाद्रम की प्रतीक है और भक्ति से युक्त होकर के वो वेणु सार्थक होकर के विराजमान हुई नाद नाद जो है वो नाद कहते हैं जैसे कोई टकोरा जो है उस टकोरे के ऊपर या किसी घंटे के ऊपर प्रहार किया गया तो एक बार जो प्रहार हुआ तक वो कहीं ध्वनि है ध्वनि के बाद में फिर जो उसकी वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए उसको कहेंगे बिंद। वो आ, उसको हम कहेंगे बिंदु और बिंदु जो है वो ही फैल करके फिर नाद और घोष बन जाता तो बिंदु नाद और आ, कैसे घोष हाँ तो यहां पर आ, जो न, पहली पहली जो चोट हुई उसको कहेंगे बिंदु फिर जो आवाज हुई उसको कहेंगे नाद और नाद के बाद में जो आवाज सर्वत्र फैल गई उसको ही हम कहेंगे घोष तो प्रणाम में जैसे ओम मां जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जाकर के वो फैल गया तो वो माने जो बिंदु है वो बिंदु ही घोष होकर के फिर विराजमान हो जाए माने जो सीमित है वो सीमित ही असीम हो करके विराजमान हो जाए वो असीम हो करके विराजमान हां बस ये ये वाइब्रेशन जो है वो अब जैसे सरोवर में एक कंकर डाला तो वहां पर एक बार हिट हुआ फिर उसके बाद में छोटी किरण हुई और वो किरण मान उसकी जो आ, क, क, क, क, वो जो लहरें हैं वो फैलती हुई पूरे सरोवर में फैल जाएंगे ऐसे ही जो स्वर है वह स्वर कहीं आ, जो आ, बीज है वो बीज ही नाद के रूप में और नाद ही घोष के रूप में कहीं परिवर्तित तो होता है बीज नाद घोष हाँ तो ये हाँ, तो ये पर घोष के रूप में वो वो वो वो तो तो उस उस जो गो, जो है है है निराकार नहीं रहे रहे को भी वे साकार कर हैं तो स्वयं रूप तो ब्रह्मानंद रूप है पंत तो ब्रह्मानंद को अधर सुधा से युक्त होने पर वो ब्रह्मानंद आसवादनी हो गया नहीं तो वो बहुत ज्यादा आस् होगा इसलिए रंधान बेणु अध <laughs> कर थे चमत्कार माने जो ब्रह्मानंद था वो ब्रह्मानंद बहुत ज्यादा आस्वादनी नहीं था व्यापक तो था परंतु तो आस्वादनी नहीं था परंतु तो उसके आस्वाद को आप अपनी अधर्शा से पूर्ण करके बिराजमान है ब्रह्मानंद व्यापक होने पर भी परम परम आस्वादनीय नहीं है परंतु तो भक्ति के द्वारा वही ब्रह्मानंद परम आसादी जो ब्रह्म है वो भक्ति के द्वारा परम हो करके विराजमान है इसलिए कह रहे हैं कि अरे बेणु तू अभी तक केवल नाद और घोष को प्रकट करती हुई बीज नाद और घोष को प्रकट करती हुई विराजमान थी परंतु तो अब तुझे भक्ति से और युक्त कर दो ये बीज नाद नाद घोष जो है ये भक्ति से युक्त होकर के अब विराजमान हो जाए ह हाँ? नहीं है वो वो इसलिए इसलिए वाह बड़ा अच्छा लगा ही मैंने मैंने वो नाद जो है ना अन हाँ नहीं उसमें ऐसा है कि योग में जब कुंडलनी जागृत होती है तो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत जब अनाहत चक्र में कुंडलनी पहुंचती है उस समय वो उसको दस प्रकार के नाद योगी को कहीं सुनने को मिलते होंगे और उसमें वो कई तरह के नाद हैं वो पहले किंकडी का नाद है नूपुर के नाद हैं बीणा का नाद है फिर ढमला दम, बजे, ढमला भजे उसका कबीर कबीरदास ने बहुत नगाड़ा जो है वो नगाड़ा वो उसका बहुत तो नगारा वो नगाड़ा वो बादल बादल का नाद दिया वो नगाड़ा बादल नहीं समाधि में वो हां। है। उसको का। तो अनंतनाद जो है वो योग योग की प्रक्रिया में वो अनंतनाथ यो, का परंतु उस अनंतनाद में भी मतलब जो आस्वादन आधुरी का जो आस्वादन है और जो वर्णन विस्तार जो है वो विस्तार उसमें प्राप्त तो दे। अधर सुधा अधर सुधा जो है, अधर सुधा से उस रूखी बेणो नाथ को वे मधुर रस में बना देते पूरी गोपवृंद वृंदावन शपद रमन और उन्होंने जड़ चेतन सबको उन्होंने परम निरोध जो है वो प्रदान कर दिया ऐसे वृद्धाण प्राविश्य गीत करती। ये श्लोक इस श्लोक की मुझे बल जी की का बड़ी अच्छी लगी इसलिए हाँ। तो हम लोग कल वर्णन कर रहे थे कि अक्षम न परम विदाम आंख पाने का परम फल ये है जो हम देख रहे हैं आंख पाने का परम फल है एक अर्थ फिर न परम विदाम मने इससे बढ़कर के कोई दूसरा फल हो नहीं सकता है और यह आगे गोपी गुप जो है सातवा श्लोक है पहला ही श्लोक है गुप्त में तो अक्षणतम फल में न परम आंख पाने का परम फल आंख पाने का माने जो सामने दिख रहा है परोक्ष होने पर भी जो सामने दिख रहा है उसको इधम कहकर यह आंख पाने का इंद्री पाने का परम फल है और इससे बढ़कर के कोई दूसरा फल हो नहीं सकता है यह दूसरा और तीसरा अर्थ इस फल का आस्वादन करते समय कोई दूसरा भी फल है भोग और मोक्ष भी कोई चीज है इनको भी हम नहीं जानते तो परम परम में तीन चीज हो गए तो माने इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है यह सर्वश्रेष्ठ है परम माने सर्वश्रेष्ठ परम माने इसके अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं है और परम का मतलब है इससे बढ़कर के कोई दूसरी नहीं है तो तीन परम शब्द के तीन तरह से अर्थ किए इससे बढ़कर के कोई नहीं इससे भिन्न कोई वस्तु तो आस्वादनी नहीं है और यह सर्वश्रेष्ठ है सख्य पशुन तो अनुव्यवेश बहसी अरी सखियो श्री प्रिया लाल जिस समय पशुन अनुवेष तो मिलन के पश्चात एक दूसरे का श्रृंगार करते हुए बराइमाने सखियों के वचन है मंजरियों के परस्पर वचन है के पशुन अनुवेष पशु पशु माने जिसको बांधा जाए पाश कहते हैं बांधने को और पशु माने श्रृंगार जिसमें कहीं पाश डोरी बधी हुई है उन पशु माने श्रृंगार को या वस्त्रों को तो जो एक दूसरे को धारण कराते हुए विराजमान है और बैसे ही मन उस समय मंजरी गण भी इनके पास में विराजमान है तो आ, मिलन की कुंज भंग के पूर्व सखी गण भी निकुंज मंदिर में प्रवेश करके और श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान है वैसे बक्तम ब्रिजेश ये ब्रिजेश सुत और ब्रिजेशता और दोनों का एक शेष में समास में हो जाएगा हंसस् हंसी हंसव, ऐसे ब्रिजेश सुतयु ब्रजेश सुताया ब्रजेश सुताया और ब्रजेश सुतस्य तयो ब्रजेश सुतयु ब्रजेश सुता और ब्रजेश सुत इन दोनों का जो मुख है अब मुख जो है वो इतने पास में मिले हुए हैं कि वो दो मुख नहीं दिख रहे हैं मिलन काल में मुख एक दिख रहा है मिलन काल में एक दिख रहा है माने प्रेम विलास विवर्तन की स्थिति में मुख जो है वो एक होकर के दिख रहा है और वो तो एक होते हुए भी वो एक तो है अनुबेणु और दूसरा है जुष्टम श्री श्याम सुंदर तो वेणु से युक्त है और प्रिया जी कैसे हैं वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर का प्रियाजी का दर्शन किया जा रहे हैं तो जुस्टम यह हो गया प्रिया जी राधारानी और अनुवेणु हो गए श्याम सुंदर इन दोनों के अनुवेणु माने वेणु से युक्त ये हो गए श्याम सुंदर और जुस्टम माने ऐसे श्याम सुंदर के द्वारा सेवित वो हो गए प्रिया जी तो इनके और इन दोनों के मुख भी एक होकर के विराजमान है यही निपीतम और इस मुख का जिसने निपीतम माने पर्याप्त रूप में पान किया निपीतम माने आस्वन जिसने किया इन इनके मिलन का जिसने किया उसने ही आंख पाने का सबसे बड़ा फल पाया अब अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं अनुरक्त होकर के एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मोक्षम कटाक्ष जो है वो कटाक्ष छोड़ रहे और कटाक्ष जो छोड़ रहे हैं इस कटाक्ष मोक्ष के आगे मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है हल्ला सुनते थे मोक्ष का परंतु ये मोक्ष बिल्कुल व्यर्थ है कटाक्ष मोक्ष जो है वो ही मोक्ष है。है वो मोक्ष मोक्ष जो है जिसका आ, संसार में प्रसिद्धि है वो मोक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष वो अनुरक्त जन्मों का जो कटाक्ष मोक्ष है इसके बढ़कर के कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता है और ये जो सुख है ये सुख कहां पर पहुंचा ये सुख हो गया केवल साधमणी साध्य श्रोमणी नहीं साध श्रोमणी से भी बढ़कर के जो वस्तु है वो स्थिति हो गई है साधुश्रोमणी रूप में यदि वर्णन करेंगे तो स्वधर्म आचरण फिर स्वधर्म आचरण का कृष्ण समर्पण फिर स्वधर्म आचरण का कहीं त्याग कर्म त्याग फिर कर्म त्याग से बढ़ के वो तीसरी जो स्थिति आएगी वो आएगी ज्ञान मिश्रा भक्ति फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति का भी त्याग करके ज्ञान शून्य भक्ति फिर ज्ञान शून्य भक्ति का वर्णन करते हुए फिर रागभक्ति फिर रागभक्ति में भी दास भक्ति फिर दास भक्ति से भी बढ़ करके सक्ष भक्ति फिर सक्ष भक्ति से भी बढ़ के बासल भक्ति फिर बासलभक्ति से भी बढ़ करके कांता भक्ति फिर कांता भक्ति से भी बढ़ करके गोपी भक्ति गोपी प्रेम फिर गोपी प्रेम से भी बढ़कर के फिर राधे का प्रेम बोल राधिका प्रेम हो गया सात तो यहां पर कह रही कि अक्षर फल परम परम वस्तु कहां पर है बोले श्री राधे का प्रेम और राधिका प्रेम के आगे भी प्रश्न किया श्री महाप्रभु ने कि इसके आगे यदि कोई चीज है तो आप हमारे सामने वर्णन करें तो इसके आगे वर्णन क्या है राधिका प्रेम से बढ़कर के वर्णन वर्णन करने की कौन चीज है बोले श्री युगल का विलास युवल के के बिलास से बिलास का जब वर्णन किया तब श्री महाप्रभु ने प्रश्न किया मैंने राधिका के स्वरूप का वर्णन करें कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करें प्रेम के स्वरूप का वर्णन करें रस के स्वरूप का वर्णन करें चार प्रश्न थे इनमें तीन प्रश्नों के उत्तर दिए कृष्ण स्वरूप में ही रस को मिला दिया इसलिए कृष्ण की महिमा का वर्णन किया राधिका की महिमा का वर्णन किया और रस के स्वरूप का वर्णन किया ने प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया और प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री महाभार स्वरूप जो है वो महाभार स्वरूप का वर्णन किया और रस का स्वरूप श्री कृष्ण के साथ में वर्णन कर दिया तो प्रश्न थे चार पंत राय ने उत्तर जो दिए वो तीन दिए कृष्ण की महिमा राधिका की महिमा और प्रेम की महिमा पंत रस की जो महिमा है वो कृष्ण अपने आप आ गई श्री कृष्ण के साथ में क्या कृष्ण का रूप है ऐसा जो कि तिनके से लेकर के कृष्ण तक को विमोहित करने वाला है तो बताओ मैंने इससे बढ़कर के और कौन सा वर्णन तो यहां पर अक्षर में दाम फल दा न परम परम रूप में कृष्ण श्री कृष्ण परम रूप में मन रस रूप में श्री कृष्ण और साध श्रोमणी रूप में श्री राधिका प्रेम और इन साध्य श्रोमणी के भी परम साध्य रूप में कौन सी वस्तु है बोले युगल और युगल बिलास में फिर युगल बिलास विवर्त फिर विवर्त का जो वर्णन है माने जिस राधिका प्रेम में श्री श्याम सुंदर अन्य जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को भी छोड़कर सब के सबके सामने छपा करके किशोर जी को नहीं ले गए बल्कि सबके देखते हुए श्री जी को लेकर के आप किसारृना हाँ, सहसा तत्याय ब्र सुंदरी तो यहाँ पर सबके सामने ले गए ये सर्वोत्तम होकर के विराजमान ने राधा का प्रेम की इस, इसके द्वारा एकदम उत्कृष्टता दी की अब महाप्रभु ने किया इससे बढ़कर के भी यदि कहीं कोई प्रेम की वस्तु हो तो उसका हमारे सामने वर्णन करो तब श्री रायरामन ने कहा कि राग नैन भंग मने पलक झपते झपकते ही राग जो है उसकी प्राप्ति हो गई सखी नसर स रमणो नाह भेदा भयो आस्ते बोले अरी सखी वो प्यारा आज दूर है अरी सखी अब तू ही प्यारे के साथ में मेरे ये वचन को कहना तो यहाँ पर दूती की आवश्यकता पड़ रही है और दूती के द्वारा श्री राधानी अपने के प्यारे तेरे साथ में प्रथम दर्शन करने के साथ साथ एक क्षण में ही राग उत्पन्न हो गया था और उस समय आ, ना हूँ रमणी मैं रमणी नहीं हूँ वो रमण नहीं है ये भाव कहाँ था परंतु तो आज तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो कि मैं व्याकुल हो रही हूं और वो सखी जो है वो सखी अब जा प्यारे मिले तो उनसे कहना कि इससे बढ़कर के, इस बढ़ के विसर्दिश्ता और क्या होगी कि मुझे आज तुमको ढूंढने के लिए ये संदेश भिजवाना पड़ रहा है तो ये बात जो है ये बात श्री महाप्रभु को सहज नहीं हुई और महाप्रभु ने हाथ रख दिया कि जहां निरपाधी प्रेम का वर्णन कर दिया गया है तो फिर स्वपाधि प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है तो यहां पर निरपाधी प्रेम का वर्णन किया जा रहा है कि वक्त ब्रजेश सुत देखिए कितनी बिल्कुल निरपाधी प्रेम है ये कि बक्तम एक बच्चन का प्रयोग हो गया वो रमण है मैं रमणीय हूं ये जो भेद है वो भेद ही इसको उसके साथ में मैच करें अक्षमता फल न परम ये परम शब्द जो है वो परम शब्द में की स्थिति परम स्थिति कहा है कि जहां पर रमणी और रमण पना का भाव समाप्त हो गया सख न स रमण है ना रमणी इति भय वो आस्ते वो रमण है मैं रमणी हूं ये हम दोनों में भेद नहीं था प्रेम रसेनो प्रेम के रस ने मनेव व मदनो प्रे, प्रेम के रस के द्वारा मनेव वदनो निष्पेश बला प्रेम के रस में हमारे मन को कामदेव ने निष्पेश माने पीस करके एक कर दिया वो रमण है मैं रमणी हूं यही भाव नहीं है अब यहां पर कितनी सुंदर बात हो गई कि श्री किशोरी जी ने अपने सारे सुख को श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया किशोरी जी को महान सुख है परंतु तो उस सुख को वे अपने लिए नहीं रखती है उस सुख को सुंदर के सुख में समर्पित कर देती है ये ये सबसे बड़ी विशेषता है शाम सुंदर भी अपने सुख को किशोरी जी में समर्पित करते हैं किशोर जी के सुख को समर्पित करते हैं पर श्याम सुंदर में थोड़ा असर थो रह जाता है थोड़ी कसर रह जाती है प्रिया जी हंड्रेड अपने सुख को श्याम सुंदर के सुख को समर्पित कर देती है परंतु श्री श्याम सुंदर अपने सुख को प्रिया जी के सुख में मिलाते हैं पर थोड़ा सा कहीं आत्मारामता के कारण कुछ न कुछ कसर रह जाती तो वहां पर दोनों के मन मिलकर के एक हो गए। गई तो आगे के श्लोक में वर्णन कर रही है कि अहम कांता कांता तो न तदानी मति अभूत मैं कांता हूं तुम कांत हो यह उस समय मेरी मति नहीं थी मनोवृत्ति लुप्ता मेरी मनोवृत्ति जो थी वो लुप्त हो गई त्व तो अहम रपे हता तू और मैं ये जो बुद्धि है ये बुद्धि भी समाप्त हो गई थी भवान भरता भार्य हम यदानी व्यवसती परंतु तो अब मेरा ये विचार हो रहा है ये व्यवसाय हो रहा है कि तू भरता है मैं भार्या हूं ये भेद की स्थिति आने पर भी था पे स्थिति हाय मेरे भीतर प्राण विराजमान के के के इससे बढ़ और और कौन सी होगी? इससे बढ़कर बढ़कर और और और वस्तु होगी ज्यादा दूसरी अनुचित वस्तु और कौन सी होगी कि जहां हम तुम दोनों मिल गए एक हो गए कहां तो वो स्थिति थी और यहां पर हम दोनों अलग हैं और फिर भी मैं जी रही हूं इससे बढ़कर के और क्या होगी और मुझे आवश्यकता पड़ रही है आ, प्यारे तुझे अपनी आकर्षित करने के लिए अब दूती की, की। तो की सखी सखी तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। जब हम तुम दोनों मिलकर के एक हैं तो अब हमको सखी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी तुझे कभी मुझसे अलग होना ही नहीं चाहिए था हमारे तेरे मन दोनों मिले हुए रहने चाहिए थे परंतु इतना कितना हो गया, ये प्रियाजी के आक्षेप वचन के है, है श्याम सुंदर के. तो के हाँ वो को, कोई दूती नहीं है और पंचमान जो है वो ही केवल मध्यस्थ होकर के विराजमान परंतु यहां पर अब दूती को भेजना पड़ा है यहाँ पर आप बड़ी सुंदर बात आप आप उस समय कोई दूती नहीं थी, आ, रमनी। रमनी नहीं थी थी ना हम मैं था और उन्हें पंचवान जो है वो कामदेव ही भी हम दोनों को मिलाए हुए था परंतु तो अब सखी की आवश्यकता पड़ रही है इसलिए अरी सखी हाँ इसलिए अरी सखी श्याम सुंदर को जरा समझाना कि सुपुरुष जन्म के ही रीत <laughs> पंक्ति याद नहीं है वो वो सुपुरुष सुपुरुष जन की यही रीति ये क्या सुपुरुष जन की ये रीति है कितने बड़े मार्मिक वचन है किशोरी जी के के अरे भले आदमी ये भले आदमियों का काम नहीं है ये चोरों चक्कों का काम है ये चोरों चक्का पर ना छोड़ अरे हम तुम जब मिलकर के एक हो गए तो फिर अब ये दूर होकर के जो तू बैठा है वो उचित नहीं है सुपुरुष जन की यही रीत सुपुरुष जन की अब भले आदमियों की क्या यही होती है तो यहां पर दूती भेजने की आवश्यकता नहीं थी तो श्री महाप्रभु बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है श्री श्याम सुंदर भी बड़ी प्रीति रखने वाले हैं और अब दूती की आवश्यकता नहीं है निरुपाधि प्रेम का वर्णन करके अब सोपाधि प्रेम का वर्णन करके दूती के द्वारा मिलन कराया जाए यह वर्णन करने की जाए दूती का पहले मिलन हो जाए वो ठीक है पर मिलन होने के बाद में अब दूती की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए ऐसा कहकर के और मुख्य जो है बंद कर दिया तत्वता कहना चाह रहे थे कि ये आगे पूछेंगे कि इस युगल विलास विवर्त के आगे कौन सा स्वरूप है और आगे जब भी यदि इसके आगे युगल बिलास विवर्त के आगे कोई प्रश्न किया जाएगा तो वहां पर कहना पड़ेगा श्री महाप्रभु कि युगल विलास की मूर्ति होकर के महाप्रभु हैं इसलिए उन्होंने तुरंत बंद कर दिया कि ना इसके आगे मैंने इस बात को मत कहना इसलिए अपने स्वरूप को गोपित करने के लिए मुख रखा ये तो था भीतर का भाव परंतु ऊपर तो से दिखाने का जो भाव था वो ये कि प्रेम का वर्णन करके सुपाधिक प्रेम का वर्णन मत करो तो अक्षर न परम अब बताओ ये जो निर्पाधिक प्रेम है जहां पर भक्त ब्रिजेश सुतेयो, ब्रिजेश सुत के मुख मिलकर के एक हो गए हैं ऐसा जो निरपाधिक प्रेम का जो विलास है इस बिलास से बढ़कर के और कौन सी वस्तु हो सकती है इसलिए अक्षर बताम फल न परम ये माने पूरा राय प्रसंग इस श्लोक का इलौस्ट, है ये ये लो, इस जैसे है। ये जैसे व्याख्या कि जो प्रेम विलास विवर्त यहां पर जो हो रहा है सखीगण जो निकुंज मंदिर में रण से दर्शन कर रही हैं ये जो प्रेम विलास विवर्त है ये प्रेमविलास विवर्त इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु तो हो ही नहीं सकती है साध श्रोमणी है श्री राधिका प्रेम साध का भी राधिका प्रेम का भी सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री युगल विलास है और उस युगल विलास का में जो प्रेम विवर्त है विवर्त का तात्पर्य है परिपाक विवर्त का तात्पर्य है जहां चेष्टाओं में परिवर्तन और विवर्त का तात्पर्य है भ्रम निकुंज मिलन में प्रिया लाल दोनों में तीनों चीजें एक एक चीज देखें प्रेम का परपाक है परपाक में कोई कब कहने की बात ही नहीं है प्रेम आ, प्रेम ये इस समय प्रेम पूरी तरह से बिल्कुल एकदम परपक् को होकर के बिल्कुल जैसे आम जो है बिल्कुल राइट जो पोजीशन है वो एकदम बिल्कुल पकी हुई पोजीशन प्रेम का परपाक है अब भ्रम है मन मिले हैं और मिलने पर भी एक क्षण में ही भूले जैसे अभी तो देखा ही नहीं है मन युगों के युग व्यतीत हो गए पर उनको लगे कि अभी तो एक क्षण का भी मिलन नहीं हुआ है यह भ्रम युग कितने दिन से मिल रहे हैं कितनी देर से मिल रहे हैं पंत तो मिलते हुए हा अभी तो देखिए अभी तो शिवप्रिया मेरे सामने आई हैं, अभी तो लाल मेरे सामने आई हैं, ये भ्रम मन पूर्व पूर्व आस्वादन को ये स्मरण नहीं कर रही है नए आस्वादन की तो चिंता है और पूर्व पूर्व आस्वादन को भूलती हुई चली जाए जैसे पाकी गोट कांची करे रस्कों जो बात कही इसलिए भ्रम है और बहुत हल्की सी बात जो है बड़ी बाहरी ये, ये बात तो बड़ी ऊपर रह जाएगी और वो ये कि प्रिया और लाल इन दोनों में चेष्टा जो है वो चेष्टाओं का विपर्य हो रहा है प्रिया की तरह से लाल और लाल की तरह से प्रिया चेष्टा करते हुए विराजमान है ये तो ए, आ, आ, आ, कहीं विराजमान तो विवर्त में प्रेम विलास विवर्त विवर्त में ये तीनों चीज जो है वो तीनों चीज चेष्टाओं का परिवर्तन भ्रम और प्रेम की पराकाष्ठा ये तीनों के तीनों विराजमान हैं और वो तीनों के तीनों विराजमान होने पर बक्तम ब्रजेश सुत ये बक्तरम जो एक है एक, एक बचन का जो प्रयोग है वो एक बचन का प्रयोग कह रहा है कि प्रिया लाल दोनों मिलकर के एक हो गए हैं और इन्होंने अपने माधुर्य को अपने प्रेम को अपने अनुभव को अपने सुख को दूसरे के सुख में मिला दिया मुख्य वस्तु जो है वो अपने प्रेम को दूसरे के सुख में कैसे ये, आ, मिला, मिला ये ये ये ये ये मिला तो मुख्य वो मुख एक हो रहा है ये एक वचन का जो प्रयोग है वो अपने सुख को दूसरे के सुख में कैसे इन्होंने समर्पित कर दिया है और अनुरक्त तो होकर के जो कटाक्ष मोक्ष जो है जो जो इनको सुख की प्राप्ति है वो सुख की प्राप्ति ही इससे बढ़कर के कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है और वो सुख कैसे मिलेगा इनके सुख को बोले वो सुख मिलेगा केवल मंजरी भाव के द्वारा सखी भाव के द्वारा मिलेगा वो माने राजका प्रेम तो राजका में रहेगा वो किसी दूसरे को मिल नहीं सकता है वो हमको कैसे मिलेगा वो मंजरी भाव के द्वारा ही वो प्रेम की प्राप्ति होगी ये ये।, ये ये ये अद्भुत माने माने माने मास्टरपीस है बिल्कुल समझिए राय रामन का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप ये आ, ये पर सुनता जो है बुद्ध खानूत प्रवाल वरह तबकोत्पला परेश मध्य पशुपाल गोष्ठ्या रंगे यथा नटवरू कच गाय मानो नूत माने आम प्रवाल माने नए पत्ते वर्ह माने मयूर मुकुट और स्तवक स्तवक माने फूलों का गुच्छा तो नूतक प्रवाल वर्ह बर स्तवकोत्पल और उत्पल उत्पन्न माने छोटे कमल और अब्ज माने बड़े कमल इनके मालानुप्रक्त इन माला से युक्त अनुप्रक्त माने माला जिसके ऊपर शोभित हो रही है अनुप्रक्त माने युक्त माला झूम रही है अनुप्रक्त माने जैसे झोटा खाती हुई ऐसा परिधान और विचित्र विचित्र इन्होंने परिधान और कर रखे हैं। अब ये का विचित्रेशों ने विचित्रिया रामकृष्ण दोनों ने यह श्रृंगार धारण कर रखा है पर तो तो बलदाव जी का नाम अपने प्रेम को छिपाने के लिए है बलदाव जी से इनको कोई लेना देना नहीं है पशुपाल गोष्ठ्या ये सखाओं की गोष्ठी में पशुपाल मान गोप पशुओं का पालन करने वाले उनकी गोष्ठी में मध्य विराजित ये दोनों के दोनों विराजमान है और कैसे लग रहे हैं रंगे यथा नटवर कुछ गाय मानो जैसे रंगमंच के ऊपर गायन करते हुए नटवर हो कोई सुंदर नट दो नट विराजमान ये तो प्रिया जी ने वर्णन कर दिया रंगे यह था नटबर अब यह नटवर कहने पर इनका आ, जो प्रेम है वो नटवर शब्द से प्रकट हो गया ये यहां पर यहां पर पोल खुल गई प्रेम की जो जो छुपा करके रखा जिसको इन्होंने कंसील किया था वो कंसील जो है वो ओपन हो गया <laughs> जिसको माने का परोक्षम कृष्ण से ये यहाँ पर ये परोक्ष को ये परोक्ष शब्द तो हमेशा हर जगह चलेगा कि हर जगह छपाकर के वर्णन कर करती है ये परंतु तो छपाकर वर्णन करने पर भी तत्वर्णित मार्ग नाशकन स्मर बेगे न कामदेव के बेग के कारण छपा सकने में समर्थ नहीं होती है कोशिश करती है छपाने का परंतु छपाने पर भी वो कहीं ना कहीं प्रेम सामने प्रकट हो जाता है तो नटवरव में ये इनका जो प्रेम है वो प्रकट हो गया और नट का तात्पर्य है विरह और वर माने संयोग ये दोनों प्राप्त करने वाले है। तो नटवरव कुछ गाय मानो ये गायन करते हुए ये दोनों के दोनों सुशोभित हो रहे हैं तो नूतक प्रवाल बरहत उत्पल आप जो नूत माने आम प्रवाल माने नए लाल पत्ते वर माने मयूर मुकुट माने फूलों के गुच्छे उत्पल माने सफेद रंग के छोटे कमल अब अब्ज माने लाल रंग के बड़े कमल इनकी माला अनुप्त माला जहां पर झोटा खा रही है ऐसे परिधान मन सुंदर परिधान और विचित्र वेश धारण करके विराजमान है अद्भुत बेश ये विचित्र कह करके कौन सा बेश ऐसा है जो आकर्षित नहीं कर रहा है ये पशुपाल गोष्ठ्याम मध्ये अलम विरेचित पशुपाल सखाओं की गोष्ठी में ये अलम मने अत्यंत अलम मने इससे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है ये अलम जो है वो मा, मा, सीमा के अर्थ में है के अर्थ में सामर्थ्य के अर्थ में हैं। अलम अलम अलम शब्द का अर्थ होता है समर्थ सामर्थ्य के साथ में ये आ, कहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे गायन करते हुए रंग के बीच में रंग अब ये तो प्रिया जी ने कोई गायन करने वाला जैसे गायक या नट गायन करते हुए जैसे विराजमान हो ऐसे ही हो रहे यह तो प्रिया अब निकुंज मंदिर में सखीगढ़ जो दर्शन कर रही हैं, उनका अर्थ बड़ा अद्भुत है वे कह रहे हैं कि जो आम प्रवाल मयूर मुकुट सबक उत्पल इनकी माला जो है उनको धारण कर रखे हैं। अब आम जो है वो अधर प्रियाला प्रियालाल जो है अब यह सखीगण जो कुंज मंदिर दर्शन में आम्र मंजरी जो है वो आम्र मंजरी ओठों के अर्थ में है प्रवाल ये जो है वो श्री हस्त इत्यादि जो है वो नए पत्नी के अर्थ में प्रवाल जो है वो श्रीहस्त नए नए पत्ते वर यह अलकावली प्रिया जी की प्रिया जी की और लाल जी की दोनों की मयूर मुकुट तो लाल जी के मयूर तो मुकुट प्रिया जी के भी और लाल जी दोनों के अलकावली जो है वो अलकावली ही मयूर मुकुट है वार. और स्तवक, और गुच्छा जो है वो गुच्छा गुच्छा यहाँ पर अंग प्रत्यंग गुच्छा होकर के विराजमान है स्तवक और उत्पल और अब्ज उत्पल और अब्ज ये ये जो हैं वे यहाँ पर विराजमान हैं और उत्पल और अब्ज को लेकर के श्री महाप्रभु ने उत्पल और अब्ज इसका बड़ा आसवरण किया कहीं जल के लिए लीला में कमल जो हैं कोक कोक की रक्षा यहाँ उत्पल कर रही है और कमल जो है वो कोक को लूटना चाह रही है मित्र मित्र को लूट रहा है और बैरी बैरी की रक्षा कर रहा है कोक माने चकवा ये एक चकवा पक्षी है चकवा एक पक्षी होता है और उसके विषय में एक प्रसिद्धि है श्री चैतन्य चरतामृत में श्री महाप्रभु जिस जल के लीला का व्रण्धन आपको देर हो अच्छा अच्छा ठीक तो, तो जल के लीला में आ, एक बड़ा गंभीर प्रसंग है श्री महाप्रभु का बिल्कुल अंतरंग प्रसंग है ये परंतु गंभीर लीला में गंभीरा लीला में महाप्रभु जल के लिए समुद्र में जल के लिए करते हुए पधार रहे हैं उस समय श्री राधा भाव में दर्शन कर रहे हैं और राधा भाव में दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु कह रहे हैं एक काव्य की प्रौढ़ी है कि कोक जो हैं माने चकवा चकवी वे दिन में मिल जाते हैं और रात में बिछुड़ जाती है अच्छा चंद्रमा ये जो कमल है कमल भी दिन में मिलता है दिन में खुलता है रात को बंद हो जाता है तो एक तरह से कमल की और चखवा की ये दोनों मित्र हुए ये दोनों मित्र हुए क्योंकि दोनों दिन में खुलते हैं चकवा भी दिन में आ, दिन में मिलता है चकवा चकभी दिन में मिलते हैं इसलिए चकवा भी दिन की वस्तु है और कोक जो है वो ये, ये कमल जो है वो कमल भी दिन में खिलते हैं तो चकवा और कमल ये दोनों मित्र हुए चकवा एक पक्षी है अब यहां पर क्या होता है श्री श्याम के श्री श्रीहस्त जो हैं वे ही पद्म है कमल है तो चकवा और मन कोक और कमल इनकी मित्रता है परंतु निकुंज लीला में क्या होता है मान जलकेली लीला में जलकेली लीला में श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त जो कमल के समान हैं वो श्री प्रिया के श्री श्रीअंग रूपी कोक जो हैं उनका उनको झपटना चाहते उल्टी मानी मित्र मान यहाँ पर मित्र मित्र को लूटता है मित्र मित्र को लूटने का प्रयत्न करता है <laughs> ये ये ये यही ऐसी और और रक्षा करने के लिए कौन आते हैं कहते हैं रात को खिलने वाली लिली रात को नहीं लिली जो सफेद कमल जो होता है लिल, लिली लिली लिल, लिल, मैंने एक तो लोटस है और एक लिली है तो लोटस तो खिलता है दिन में और लिली खिलती है रात को तो लिली जो श्वेत कमल है छोटा कमल उसको कहेंगे उत्पल वो उत्पल उत्पल का और कोक का को यदि देखे तो ये बैरी हो गए क्यों कोक कोक जो है वो दिन में प्रसन्न रहने वाली वस्तु है चकवाचक भी दिन में प्रसन्न रहते हैं रात को तो दुखी होते हैं वे तो और उत्पल जो है वो रात को खिलता है तो उत्पल का और कोक का बैर है परतु यहां पर क्या हो रहा है श्री प्रियाजी के श्रीहस्त वो श्रीहस्ती छोटे जो श्रीहस्त हैं बड़े श्रीहस्त तो हो गए पद्म और छोटे श्रीहस्त तो हो गए उत्पल तो वो उत्पल जो हैं वो उत्पल ही कोक जो हैं उन कोकों की रक्षा रहे हैं तो शत्रु तो मित्र की रक्षा कर रहा है और मित्र मित्र को लूट रहा है <laughs> उल्टी बात <आता> है <नहीं। laughs> उल्टी बात है शत्रु शत्रु शत्रु की रक्षा कर रहा है शत्रु तो शत्रु की रक्षा कर रहा है और मित्र मित्र को लूट रहा है उल्टी बात हो रही है <laughs> श्याम सुंदर की चंचलता चंचल का निवारण करते हुए विराजमान हो रही है तो यहां पर तो उत्पल और अब्ज ये दोनों विराजमान हैं यहां पर अब्ज उत्पल तो नूत प्रवाल आधार, प्रवाल श्रीहस्त इत्यादि पत्ते और वर हो गए और उत्पल और अब जो हो प्रिया लाल इन दोनों के गलबैया दिए हुए हाथ श्रीहस्त, प्रिया जी के श्रीहस्त हो गए उत्पल और लाल जी के श्रीहस्त हो गए अब्ज माला में प्रत्येक प्रधान विचित्र वेश ऐसे माला से युक्त होकर के प्रधान धारण करके विचित्र वेश धारण करके विराजमान है वेश का तात्पर्य है कि कहीं प्रेम विलास विवर्त में चेष्टा में जो विवर्त हुआ उस चेष्टा विवर्त में कहीं श्रृंगार विवर्त भी होकर के विराजमान है कि कस्तूरी को मर्दन किए किशोरी जी सुशोभित हो रहे हैं और लालजी उस समय चंदन का मर्दन करके श्री लालजी विराजमान हैं और श्री किशोरी जी महावाणी में एक बड़ा सुंदर पद है इसी भाव का कि श्री किशोरी जी जो हैं वो कस्तूरी का मर्दन करके विराजमान हैं कस्तूरी का लेप करके विराजमान हैं तो और श्री लालजी जो हैं वो चंदन का लेप करके विराजमान हैं और यहाँ पर गोरे लाल सामरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए विराजमान है बलिहारी विचित्र वेश जो है वो विचित्र वेश धारण करके विराज ये बिल्कुल अंतरंग का गोष्ठी में बात करने की बातें हैं मैंने आर्ज के, के कहने की बात मैंने ये, ये, ये तो ये विचित्र बेचव ये विचित्र वेश धारण करके बिल्कुल <laughs> तो अब माने जहां, प्रिया के साथ में गोरेलाल हमारे बृंदाव में गोरेलाल की कुंज है गो, गोरेलाल कुंजन माने अपनी धोबी वाली गिमी ये सामने गोले की कुंज है ये रसिक बिहारी का जो मंदिर है रसिक बिहारी मंदिर का ही एक भाग लीन आउट है आदा, आदा हाँ आधा आधा भाग मान भीतर से जाकर के तो एक हो जाती है और रास्ता बने अलग अलग हैं, है बीते जागरी के तो वो गोरेलाल गोरेलाल मैंने वो श्री प्रिया जी का ही प्रेम विलास बेवर्त का स्वरूप है <laughs> प्रेमविलास व्यवर्त में तो गोरेलाल और साबरी प्रिया यहाँ पर विराजमान और महावाणी जी में बड़ा सुंदर मैंने वो वो लीला है उनकी वो का श्री सखीगण जो है वो सखीगणों ने प्रार्थना की और उस समय सखीगणों ने वेश प्रवर्तन करके इनको विराजमान किया तो विचित्र विचित्र श्री करके श्री करके प्रियालाल दोनों की मालानुप्त प्रधानपूर्वक विराजमान मालानुप्रुक्त प्रधान प्रधान जो है वो प्रधान का भी विचित्र है और बेश जो है बेश की भी विचित्रता धारण करके विराजमान है मध्ये बेरे तो अलम पशुपाल गोष्ठ्याम पशु माने प्रिया लाल को श्रृंगार धारण कराने वाली होगी पशुपाल कौन सखीगण सखियों की गोष्ठी में मध्य विराज श्री लाल प्रिया दोनों के दोनों मध्य में विराजमान है और उस समय प्रिया लाल का श्रृंगार प्रवर्तन करके सखीगण दोनों को बिलसाती हुई विराजमान हो रही है पशु पशु पालय आ, माने श्रृंगार का पालन करने वाली श्रृंगार को धारण कराने वाली जो सखीगण है वे विराजमान है उनकी गोष्ठी में मध्य विरजतु श्रीप्रियालाल विराजमान है या यथा नटवरू को चिकाए मानव जैसे रंगमंच में कोई नटभरह और नटभरव के करके इनमें निरंतर निरंतर उत्कंठा मिले रहा तो मानो कबू मिले ना ये जो स्थिति है ये मिले रह कबू सदा मिले हुए हैं परंतु ऐसा लगता है कि जैसे कभी मिले ही नहीं मिले रह कबू मिले मिलना तो इनमें ये मिले होने पर भी अनमिले से रहते हैं ऐसी नटवर जहां पर उत्कंठा और मिलन नट माने उत्कंठा और वर माने मिलन ये दोनों जिनमें विराजमान हैं क्वच गाय मानव और ये कभी गाय मानो अपूर्व रूप से एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए गायन करते हुए भी ये बेराजमान है निपुण्य मंदिर के रंध्र से प्रियालाल की इश शोभा का दर्शन किया उसने अक्षर बताम फल मिदम उसने आंख पाने का फल पाया इससे बढ़कर के यदि कोई है तो बताओ हम तो चेलेज दे रहे हैं इससे बढ़कर के, बढ़ के ये चैलेंज ज देना इससे बढ़कर के यदि कोई दूसरा फल हो सकता है तो लाओ देखते हैं जय जय श्री राम विष्णा चक्रती ठाकुर जी ने ये नुकुंज पर टीका है वो विष्णा चक्रती ठाकुर जी के विष्णा चक्रती रंगे यथा कचगा ये एकांत में आस्वादन करने की लीला का श्लोक को आस्ते प्रवाल वृस्तव को जो मालान प्रधान विचित्रेश मध्य पुष्पाल हाँ, कभी कभी बात में वो समझने की जरूरत भी नहीं है जल्वे, वो उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है मैंने ठीक है अपने आप जब समझाएंगे तब समझेंगे <laughs> खोलने की बात नहीं <laughs> बस आशा अब आश्चर्य आश्चर्य मित्र <laughs> शकी शकी दे तो की रक्षा मित्र मित्र मित्र मित्र को लूट रहा है और शत्रु मित्र की रक्षा कर रहा है तो ये ये यही वचन बाट क्या है आश्चर्य आश्चर्य पर नजर वो बड़ा कठिन में समझ में नहीं आता समय नहीं आते अरे तो तो वाह <laughs> धन्यवाद थैंक यू बड़ी सुंदर भाई बारह की गोविंद तो भी बनाया। था था तो क्या बात है धन्यवाद गुरु जी सब पूछते हैं सुनते हैं मुझसे तो मैं गाता मैं ऐसे कुछ पढ़ा नहीं संगीत में कुछ नहीं पढ़ा <laughs> नहीं तो ठाकुर ने मैंने आपको आपका टैलेंट दिया है तो